उत्पन्न हो, उत्पन हो गया था चत्रु भी उत्पन्न हो गया था एवं त्रिणुक चतुर्मी चतुर्णुकम और चार कौन से एक चतुर्णु पैदा होता है ये चतुर्णु है उनका चार चतुर्णु ले लो तो उसे स्थूलतर वस्तु पैदा होता है स्थूलतर अपरम स्थूलतम फिर दूसरा जो स्थूलतम होगा त्रस्रणों में स्थूल हो गया लेकिन त्रस्रण को स्थूल नहीं मान रहे हैं क्योंकि आम से से दिखता नहीं है विशिष्ट पश्चिमी में दिखता है चतुर्णु से क्या हुआ पैदा फिर भी दिखाई दे रहा है एवं क्रमेण और स्थूल और महापृथ्वी महत्याजो महुर् उत्पादित है महा पृथ्वी महान जल महान तेज और महानाप का वायु उत्पन्न हो जाता है और इन कार्यो में जो रूप दिख रहे हैं कार्य गता रूपादेहा जायन्ते। आश्रय सुभा जो संवाय कारण है इन रूपों का आश्रय होता जो संवाय कारण है रूपादि हो उसका आश्रय जो घटारी द्रव्य है उनका जो समय कारण है कपाल का आदिओं में उनके ही रूपादि उनमें कारणों का जो रूपादि हैं उनसे कार्यगत रूपादि पैदा होते हैं क्यों नियम है कारण गुणा ही कार्य गुणान आरबंध कारणगत जो गुण है वे कार्य गुणों को उत्पन्न करते हैं ठीक है ये तो उत्पत्ति का क्रम आपने बता दिया और जो उत्पन्न होता है उसका विनाश तो जरूर होता है जात से ही नाशोभाव होती अजात से नाश असंभव कि जो उत्पन्न नहीं हो उसका नाश भी संभव नहीं उत्पन्न का नाश होता है अत इनके विनाश क्रम भी आपको बताना आप। जरूरी है किस क्रम से उसका विनाश होगा किस जगत का इसे अभांतर प्रलय महाप्रलय दो तो प्रकार का होगा सामान्य पहलेम उत्पन्न से रूपाधि मतः कार्य द्रव्य से घटाद अवयवेश अभिघाता द्वा क्रिया जाये थे। इस प्रकार से उत्पन्न रूपादि वाला जो कार्य घटादी है उन घटादियों का अवयवों में कपाल आदि में क्रिया होती है कैसी क्रिया या तो नोदना की क्रिया है या अभिघाटा की क्रिया है नोदन ने चेतन दत्त प्रेरणा से होने वाली क्रिया वो नोदन है आवाज नहीं आती चेतन ने प्रेरणा दिया उसमें आवाज नहीं होता और अभिघात में जड़ पदार्थ के साथ संघर्ष हुआ तो आवाज निकलेगा अच्छा घड़ा फेंक दो यहां टकराएगा आवाज होगा यहां जो क्रिया हुई है अभिघात वाक्य क्रिया मनी जाएगी उनकी आवाज पैदा कर रहा है और आपने चीज को नाश करना है मन से कर दिया चेतना से प्रेरणा दी चीज को नष्ट होने तो की वहां पर आप जैसे बैठे हैं स्वेटर है स्वेटर को खोलते तो आवाज आएगा उसमें आराम से निकालते जाते चेतन ने प्रेरणा दिया है उस प्रेरणा से हो रहा है वहां घर्षण नहीं होता संघर्ष नहीं है किसी प्रकार के अवयुओं का बीच इसे चेतना से प्रेरित होकर जब की जाती है वह आवाज की बिना जो क्रिया होकर के विभाग होता है उसको नोदना के क्रिया जन्य विभाग मानते हैं जहां जड़ोंग परस्पर टकराव हुआ संघर्ष हुआ उससे जो अवय में क्रिया पैदा हो रही है उस क्रिया को कर अभिजाता की क्रिया उससे उत्पन्न विभाग हो जाता है तया तो विभाग नोदना की क्रिया तो अभिघात क्रिया से यह भाग पैदा हो जाता है यद्यपि चेतन प्रेरित तो मान लिया लोग कर्तन करते हैं इन वैसे जो भी चीज सब चेतन प्रेरित होगा अरे जड़ एक जड़ दूसरे थोड़ा टकरा तो जाएगा तो वहां भी चेतन प्रिय हो रहा है अब हाथ है बजा दिया दोनों को अभिघात क्रिया हो गई अब यही आ रहा यही दोनों हाथ है दोनों द्रव्य है दोनों जड़ है आवाज नहीं आया संयोग तो हो ही गया अलग करू तो विभाग भी हो रहा है आवाज पूर्वक विभाग हो आवाज रहित तो अपनी मर्जी आवाज पर संयोग हो आवाज रहित संयोग अपनी मर्जी से हो रही नहीं हो रही चाहे विवाह है चाहे नोदन है दोनों में आपके हाथ चल रहा है संयोग चाहे विभाग हो ये कोई जरूरी है नोदन हमेशा चेतन प्रेरणा से प्रेरित होकर होता है और अभिघात हमेशा जड़ से आपसे टकराव से होता है ये कोई जरूरी नहीं सामान्य कथन। कहने का तात्पर्य लेने का इतना ही है कि नोदना की क्रिया हो चाहे क्रिया हो उस क्रिया से उत्पन्न क्या होगा विभाग तेनावी आरंभ असमय कारणी भूतोग क्या करता है योग को नाश करेगा किस संयोग को नाश करेगा विभाग अवैवी का जो आरंभ समवायिक था जो असम कारण जो संयोग था कपाल का जो संयोग क्या था असमय कारण वो कपाल में हुई जो क्रिया है वह संयोग को नष्ट कर रहा है अच्छा तो क्रिया से जन विभाग ने संयोग को नष्ट कर दिया तीनों उस विभाग के द्वारा अवैवी के आरंभ जो असमवाय कारणभूत संयोग है उसका नाश किया जाता है तथा कार द्रव्य से घटाधिर अवैव नाश अवैव जो कार्य द्रव्य था उसका नाश हो जाएगा ये अवैवी आरंभक असमय कारण नाश द्रव्य नाश हो दर्शेगा ये जो प्रक्रिया बताई गई है असमय कारण का नाश से द्रव्य का नाश बताया अवैविक नाश असंवय अवयवी के आरंभक जो असमय कारण संयोग है उसके नाश पूर्व को अवैवी रूपा का नाश की प्रक्रिया बताई गई है क्यों कहीं कहीं पर समवाय कांड का नाश होने पर भी अवैवी द्रव्य का नाश हो जाएगा द्रव्य नाश हो यथा जैसे कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिलता है समवाय कांड का नाश होने से भी कार्य द्रव्य का नाश होता है यथा पूर्वोक्त शिव प्रतिविधा देहारे पूर्व घटा दी एक एक को थोड़े नष्ट करेगा ईश्वर जब प्रलय करना होगा ईश्वर को क्या करेगा ईश्वर को एक एक घटा लेकर फोड़ते रहेगा हर चीज को फोड़ते जाएगा क्या ये काम रहेगा उसको कितने दिन लगेंगे प्रलय करने फिर संसार में क्या क्या पड़े हैं किसको नाश करते रहेगा वो इतने मछली को पकड़ कर मारेगा इतने और हजार मछले पैदा हो जाएंगे क्या करेगा वो किचोरी फेल हो जाएगा ऐसा नाश नहीं करता वो वो सीधा पृथ्वी के आरंभक परमाणु को नष्ट कर देगा परमाणु द्वेय जो संयोग है वह नष्ट कर देगा परमाणु को अलग कर देगा सारा संसार खत्म क्यों परमाणु द्वेय संयोग से सारा बना है परमाणु द्वेय संयोग को नष्ट कर दो परमाणु को अलग वो कर देगा संकल्प से उसे संघर्ष उनको जोड़ा था और संघर्ष उसको तोड़ देगा सब खत्म हो जाएगी सब विघन हो जाएगा चुका तो से गलत हाँ थोड़ी घटा का दी नहीं पृथ्वी आदि वायु सीते उन्हीं को क्या करता है वो उसको संहार करने की हारे प्रलय काल में संजीर्ष हो महेश्वर से हो नाश करने का इच्छुक उसके क्या जायते। उसके अंदर नाश करने की इच्छा उत्पन्न हो जाता है तो द्रुणुक आरंभ के ईक क्रिया तो क्या करता है वो द्रुणुक के आरंभ परमाणुओं में क्रिया पैदा है और तया विभाग है? तथा तयो संयोग उन दोनों के संयोग का नाश हो गया नष्टेश तरणुका सर्वनाश तब जब का, का नष्ट हुआ तो स्व आश्रय का नाश होने से तरणुकाय जो भी खड़ा था वह तो सब कुछ अपने आप समाप्त हो गया क्रमेण पृथ्वी आदिनाशिया इस क्रम से पृथ्वी संपूर्ण का नाश हो सकता है तथा अथवा अरे वो कौन देखा है ऐसा होता है नाश किसने देखा है क्या ईश्वर के अंदर इच्छा उसे परमाणु उसने संयोग को ही जो है क्रिया पैदा कर स्वयोग को नष्ट करवा दिया कौन जाने कब हुआ तो होता है किसी देखा नहीं किसी जानता नहीं इसलिए जो कहता है लौकिक यथावा तंतु नाम नाशे पठ नाश आपने में आग लगा दी तो कपड़ा में आग लगे तो कपड़ा नष्ट हो गया धागे नष्ट हो गए तो कपड़ा नष्ट अवश्य ही होगा धागा क्या है संवाय कारण। उसके नाश होने से पट रूपारी तो का नाशा रूपाधी ना भी सुहाशन नाश नहीं बनाशा इतना ही नहीं पटगत रूपाधि को भी नाश अलग से करने की जरूरत नहीं है तंतु का नाश होने से तंतुगत रूपाधि का भी नाश होने के कारण से पट के नाश के साथ साथ पटगत रूपाधियों का भी नाश हो जाता है क्यों उसका आश्रय कहीं जब नाश हो गया तो आश्रित सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे तो सत्य व आश्रय विरोधी गुण प्रादुर्भाविनाश जहा ऐसा प्रलय नहीं है समय कांड यदि बना हुआ है तो रूप बदल रहा है रस बदल रहा है गंध भी बदल रहा है स्पर्श भी बदल रहा है वे तो कहते हैं अन्यत्र त्र मने सत्यव आश्रय आश्रय विद्यमान है समय विद्यमान है समय नष्ट नहीं हुआ आम नष्ट नहीं हुआ यानी आम तोड़ा भूसा में डाल दिया आम नष्ट नहीं हुआ किंतु तांग तो रूप रसगंज पर सब बद वहां क्या हो रहा है वहां के विरोधी गुण का प्रतिभा हुआ पहले अलग रंग था अब उसके विरोधी रंग पैदा हुआ पहले अलग रस उसके विरोधी रस पैदा हो गया जिस तरह से गंध में स्पर्श में विरोधी गुण का प्रादुर्भाव के द्वारा ही विनाश्या रूपा दिनाशी थी जैसे पाक के द्वारा घटारियों में पहले जो रक्त रूप था जल गया उसे तो रूप हो गया शाम है तो रक्त हो गया ऐसे करके पकाने के बाद फर्क हो जाता है बट्टी में डाल के जब पकाते हैं तो फर्क पड़ जाता है इसलिए जैसे बाई व्यवहार में आप देख रहे हैं उसी प्रक्रिया को इन्होंने अभी अपना है यहां पर परमाणुओं में भी नोदनाक की संयोग अभिजाता के संयोग हुआ था और पुनः क्रिया करके नोदना के क्रिया ने क्या किया नोदनाख के विभाग को पैदा कर दिया अभिजाता के विभाग को पैदा कर दिया तो परमाणुओं में जब क्रिया होती है उसे वेगा संस्कार भी मानना पड़ेगा जहां कहीं भी क्रिया होती है तो क्रिया आरंभ करती है केवल उसके बाद वेग से काम चलता है वेग होता है उत्तर उत्तर काल में इसे परमाणुओं में भी जो वेग वेगा संस्कार नाम के गुण है वही क्या करता है वेग संस्कार उस परमाणु की क्रिया का असमय कारण को नष्ट कर देगा असल कारण कौन का तो संयोग वो संयोग को कर दिया वेग केव से केवल क्रिया शुरू होने में नहीं होता क्रिया कैसे उसे वेग पैदा हो जाता तो के के है वो वेग के गति के होता है फिर आगे कार्य सिद्ध होता है स्कूटर आपने ऑन कर देते चला देते हैं मोटरसाइकिल चला देते कोई भी कार्य ऑन कर दो उधर से चल दिया क्या वो नहीं चलता क्रिया तो शुरू होगी इंजन तो ऑन हो गया फिर आपने चलाना पड़ता तो वेग देंगे स्पीड रेगुलेटर दबाएंगे और तेज करते तेज भागते है तो वो जो वेग है वो इसी से भागता है उससे आगे कार्य से भी होती है चलो ऑन करने से नहीं होता चालू करने से नहीं होता उसी परमाण में क्रिया उन्होंने कर दी हो तेरे से काम नहीं चलेगा उस क्रिया से वेग पैदा होगा वो तो वेग ही आगे जाके संयोग का नाश को विभाग तो पैदा करेगा और विभाग क्या करके फिर संयोग को नष्ट करके आगे कार्य से करता है वेग नाम का जिसको करके हर जगह मानना ही पता है चाहे नोदना की क्रिया हो चाहे अभिजाता की क्रिया हो दोनों में से कोई भी हो प्रलय भी दो प्रकार का समझना अवान्तर प्रलय और महाप्रलय कार्य द्रव्यों का नाश ये अवान्तर प्रलय और सर्व भाव कार्यों का जो ध्वंस है वह महाप्रलय अनित्य द्रव्य अनित्य गुण और कर्म इन तीनों को भाव कार्य माना गया इन भाव कार्यों का नाश क्योंकि भाव और भी है ना सामान्य भी भाव है विशेष भी भाव है समवाय भी भाव पदार्थ इन तीनों कैसे हैं? नित्य जाति भी नित्य है विशेष भी नित्य है समवाय भी नित्य अनित्य भाव पदार्थ मतलब इतना ही वा अनित जितने द्रव्य है परमाणु को छोड़ो नित्य द्रव्यों को अनित्य सभी द्रव्य अनित्य सभी गुण इसलिए अन्य गुण करना पड़ता है ईश्वर का ज्ञान इच्छा प्रयत्न नित्य उसको छोड़ दो अनित्य जितने भी गुण है और कर्म का किसी का भी हो सब अनित्य ही होता है ये तीन जो भाव कार्य इन तीनों का ध्वंस हो जाने का नाम ही क्या है महाप्रणय और केवल अनित द्रव्य मात्रों का नाश हुआ गुणों का नाश नहीं और कर्म का विनाश नहीं हुआ ऐसे वो अवान तक पढ़े कहेंगे इन्होंने पढ़ने में दो प्रकार का अंतर कर देते हैं तब कहते ठीक है आपने अनुमान से सब जो बना लिया है फिर भी हमें संशय है परमाणु सदभाव है किम पुनः प्रमाण भगवती परमाणु के होने में क्या प्रमाण है आपके पास उच्चत है सूर्य मरीची स्थम सर्वधा सूक्ष्मतम रज उपलभ्य तत्व परिमाण द्रव्य आरब कारद्रव्यवाद पक्ष क्या है जो रज है आपको अनुभव में आ रहा है रज मने धूल का कण धूल कहा अनुभव में आ रहा है जाल सूर्य मरीच खिड़की आदि का जाल है उससे बीच में आ रहे सूर्य के जो मरीची किरण उस किरण के बीच में स्थित ऐसा है वो सर्वतः सूक्ष्मतम हर तरह से विचार करके देखें वो अत्यंत सूक्ष्म है वो जो कण हमें उपलब्ध हो रहा है वो हमारा पक्ष है अनुमान है वो कैसा है वो? खुद से खुद का जो परिमाण होगा उससे भी कम परिमाण वालों से पैदा हुआ होगा स्वल्प परिमाण द्रव्य आरम्भ वो अपने से भी कम परिमाण वाला द्रव्य से आरम्भ हुआ है क्यों कार्य द्रव्य घट यदि घट रूपाकारी है वो अपने से कम परिमाण कौन है दो कपाल छोटे छोटे थे उनको जोड़ा एक बड़ा घड़ा बन गया इस आने से देखने को मिलता है कार्य द्रव्य होता है उसका जो कारण द्रव्य है कार्य द्रव्य का परिमाण के पिछा से कम परिमाण वाला होता है यह नियम सब जगह लागू कर देंगे तो खुद का जो परिणाम दिख रहा है सूक्ष्मतम उससे भी कल अल्प मैंने थोड़े कम परिमाण से आरबा आर मनना पड़ेगा त्रव्य वह द्रव्य भी शर्मा <laughs> से दुणुक सिद्ध हुआ ना वस्त्र का अवय कौन है दुणुक है त्रव्य कार्यम एवं वह द्रव्य भी कार्य भी है कार्य मानना पड़ेगा क्यों महद्रव्य कि जो भी महत्व द्रव्य का आरंभ होता है महत् परिमाण युक्त द्रव्य का जो भी आरंभ वस्तु होगा वह निश्चित रूपे कार्य ही होगा क्योंकि कोई भी सूक्ष्म वस्तु उसे एकदम झटिथी महत्व परिमाण उत्पन्न नहीं हो सकता परमाणुओं से एकदम तरह बड़ा वस्तु बन जाए ऐसा नहीं होगा कई स्तर मानने पड़ेगी स्थूलताने के लिए जब अत्यंत सूक्ष्म है वह बन रहा है तो कैसे बनेगा जैसा आप देखते छोटा सा बीज आप डाल देते हैं कितना समय लगता है पहले अंकुर बनेगा धीरे पौधा बनेगा पेड़ बनेगा फिलहाल पेड़ बनने में सौ सौ साल लग जाएंगे इसलिए कहते हैं जो स्थूलता जो आती है वो आसानी से नहीं है जो भी स्थल का आरंभ होगा महत का आरंभ होगा वह अवश्य ही कार्य होगा कारण नहीं होगा मूल कारण नहीं माना जाता <coughs> जो द्रणुक है वो भी कार्य ही है इसी धुआ कार्यमेव जो द्रव्य है वह कार्य ही होगा क्यों महाद्रव्य आरम्भ कि जो जो महद्रव्य का होगा वह वह निश्चित रूपे कार्य हो गया व्याप्ति बन गया यद यदिव्य आरंभक त्यम भवति तदेव द्रुणुपाख्यम द्रव्यम सिद्धम इस प्रकार से दुणुप नाम का द्रव्य हम सिद्ध कर लेते हैं लेकिन वह भी खुद के परिमाण से कम परिमाण वाला द्रव्य आरंभ मानना पड़ेगा उसको भी तदपि स्वल्प परिमाण समवाय कारण आरब्धम अपने से कम परिमाण वाला को कोई न कोई समवाय कारण से आरब्ध मानना पड़ेगा क्यों वह कार्य दर्व्य होने से घट के समान ये तो दुण जो दृढ़ का आरंभ है वही परमाणु है सै परमाणु है सच अनारब्ध है पर उसके भी अनुमान बना लो उसके भी अनुमान बना उसका भी अवर, उसका भी करने जाओ, कर अनुमान तो कर रहे हो आप <coughs> कहते नहीं अनुमान करने के पीछे भी हम थोड़ा तो अकल भी लगा रहे हैं, क्यों अनुमान थोड़े बनाए जाए कहते कि देखो दुणुप के आरंभ को हम परमाणु में क्यों रुक रहे परिमाण में स्थलता जो आता है दो तरीके से आता एक तो संख्या को लेकर बहुत संख्या आ गया तो स्थूलतव आ जाएगा इसलिए एक था वो दो हुआ दो होते थोड़ा उस स्थलत आई इन वास्तुस्कूल ने नहीं कहा जाता क्योंकि वो चक्षुदर्शी नहीं है तृप्त तो संख्या आई तो जाल मृत दिखने लग गया उससे और नीचे जाने की जरूरत नहीं तृत्व में हमें दिखाई दे रहा है उसका तो कारण इसलिए दित्व लेनी पड़ेगी उसका भी कारण एकत्व हो लेना उससे भी कारण करके शून्य में जाएंगे क्या उसका भी कारण की अपेक्षा ही नहीं रह जाता कि शुरुआत होता ही भी किसी का भी तो एकत्र क्या शुरू होता है और एकत्र विशिष्ट ऐसा वस्तु को परमाणु है और वह परमाणु इसी लिए जब हो गया तो वह थोड़ा स्थूल हुआ, जिसका नाम हमने अणु रखा परमाणु से अणु बना और तीन अणुओं अन, को मिला लिया दृणुकों को एक तरह सेणु बना वो स्थूल हो गया इतना स्थूल हुआ कितना ऐसा कि महत्व परिमाण आ गया जिससे कि हम अपने चक्षु से भी देख पा रहे हैं इस तरह से जो व्यवस्था बन सकती है उसका भी कारण उसका भी कारण करके अनेक अनुमान परंपरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और बना भी लोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा है ये नहीं? अनंत का प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पर कल्पना अनवस्था इसलिए हम उस परंपरा में नहीं जाना चाहेंगे जिसे भुवजांगपुर आदियों में दोष नहीं माना गया है बीच पहला कि अंकुर पहला इस लड़ाई में कहते हैं जो जैसा है परंपरा नादी है दोनों की इसलिए इसमें कौन तरह प्रश्न ही करना उचित नहीं है दोषाय न भवती जैसे कहा जाता है वैसे यहां पर भी समझ लेना परमाणु कलेक्शन लक्षण क्या हुआ मनोभिन्न सती परम अणुत्व परिमाणवान परमाणु परम अणुत्व परिमाण ने पारिमांडल्य परिमाण भी इसका नाम रखा हुआ है नया नामकरण कर दिया पारिमांडल्य परिमाण, उसको परम अणुत्व परिमाण भी कहते हैं परम परिमाणवान परमाणु कहना जरूरी है क्योंकि परिमाण मन में परमा भी है इसे मनोभिन्न से विश्लेषण देना जरूरी है और केवल मनोभिन्न कहोगे आत्मा काश काल में अतिव्यप हो जाएगा इसमुत्व कह तो तो दो है नहीं। और केवल कहो तो घटाधि तीन पदकृत मनोभिन्न सदी परम अणुत्व परिमाणवान उसमें परिमाणवान कहोगे घटाधि से परम अणुत्व कहना पड़ेगा केवल परमाणुत्व कहोगे परमाणु परिमाणवान कहोगे तो मन में चला जाएगा से मनोभिन्नत्व कहना पड़ेगा तो मनोभिन्न इतना ही रखो तो आत्मादि में चला जाएगा इसलिए परम अणुत्व कहना जब परमाणु तो परिमाण कहूंगा तब तो पृथ्वी जल तेज भाई आकाश काल का आत्मा में नहीं जाएगा उन सब में महत्व परिमाण है इस तरह से अति व्यक्ति निवारण हो जाता है मनोभिन्न सदी परमाणु तो परिमाणवान परमाणु ये लक्षण हुआ लक्षण प्रमाण आद्य में वस्तु से सिद्धि परमाणु के लक्षण और प्रमाण क्या अनुमान दे दिया तरण से करके अनुमान बना दिया अनुमान से जो है आपका परमाणु सिद्ध हो गया त्रिणुकम सीधे सीधे बोलो त्रिणुकम अवयजन्य घटवत। <coughs> पहला अनुमान होगा वह त्रिणुक कैसा है अवय जन्य। क्यों चाकु द्रव्य होने से घट के समान यह अनुमान बनाएंगे पहला त्रिणुकम अवय जन्यम चाक्षु द्रव्य गो अवैव क्या है चाक्षु सही है ना जाल मरचित तरषणु को आपने चक्षु से देखा है इस त्रिणुको तरस्रेनु, तरषणु हो यह आपका चाक्षु द्रव्य हेतु है, तो है और अवयवजन्य उसमें सिद्ध हो जाएगा फिर एक और अनुमान बनाओ बस आगे दृणु कहा तो को कैसा है अभी अवयजन्य कैसा है अवैवजन्य है क्यों चाक्षु तरह तो नहीं बोल सकते कि तो चाक्षु नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है ये दिखाई नहीं देता ना चक्षु से दृणुक इस बात हित तो क्या देना पड़ेगा महद आरम्भ करवाह का आरंभ किया ना उसने महद आरम्भ करवा हो जाएगा कपाल अवत दृष्टान कपाल को बना घट या कपाल कारण को से परमाणु हो जाएगा कोई कह सकता है वह अवैध परमाणु है ठीक है उसका और ना परमाणु हो अवैवजन्य था त्रिणुकम अवयजन्यम त्रिणुक अवैवजन परमाणु भी अवैवजन्य अनुमान कर सकते हैं हित तो क्या देंगे वहां आपने दिया था महदारंभगत्व पहले में साक्ष दूसरे में महदारंभगत्व तीसरे में वो कहेगा कार्य द्रव्य समय कारण कार्य द्रव्य ना द्रणुप उसके समय कारण होने से हित तो रहेगा परमाणु में तो अविचनित सिद्ध हो जाएगा कपालवती दृष्टांत बना लो ऐसा कोई अनुमान करना चाहे अनुमान ठीक नहीं है क्यों जो जो द्रव्य कार्य द्रव्य का समय कारण होता है वह वह द्रव्य अपने जन्नी ही करता है यह नियम है यह आपने जो बनाया कार्य द्रव्य समवायित्वा तो बनाया आपने तो कार्य द्रव्य सम्वायित तो अध्ययन मूल में मूल में ही है ननो कार्यद्रव्य आरंभ कार्य द्रव्य अव्य विचारा तसे कथम कार्य द्रव्य आरंभक हेतु बनाया ना उसने कार्य द्रव्य आरंभ दोन बने से <coughs> वो जो चीज है कार्य द्रव्यव्य विचार कार्य सा, द्रव्य सामान्य का अव्य हो जाता है मान य कार्य द्रव्यम तर तत्र आप कह सकते हैं कार्य द्रव्य आरंभगत जन्य हुआ करता है नियम है जैसे कपाल गट कार्यद्रव्य का समय कारण होने से कपालिका का, का, का रूप जो है अवयव के द्वारा जन्य होता है वैसे परमाणु भी दृणुप रूप कार्यद्रव्य का समय कारण होने से किसी अवयव से वह भी अवश्य ही जन्य होगा ओ अवय का नाम गुजार हो दे परमाणु कोई डकान नाम रख दो उसको नहीं कुछ भी नाम रख नाम नाम दो नामकरणी तो करने हैं ऐसे हाथ के लौटते नाम रख देते हैं याद रख कुछ नाम नहीं महात्मा का नाम रख देते बेलनगिरी स्टेशन गिरी प्लेटफॉर्म गिरी मगो नाम है ये। रखे बेलन गिरी वो रोटी बैलता था बाद में साधु हो गया उसको तो बेलन गिरी स्टेशन में मिल गया चेड़ा फंसा उसका स्टेशन गिरी रख दी और दूसरे प्लेटफॉर्म में मिल गया उसने प्लेटफॉर्म गिरी रख दिया एक गए चला रविवार में आ गया तो उसका नाम अजित रख दिया बुधवार गिरी सेक्रेटरी था बुधवार को जो है वो चला बना इसलिए उसका नाम बुधवार गिरी रख दिया दी भी नाम है वो तो उसका नाम नहीं ना पहले पहले था इसलिए पहले बाबू बोलते है ना नाम नहीं विशेषण नाम उठ तो पटांग रख देते हैं परमाणु बनाते जाओ रखते जाओ ना। नाम करनी करना कुछ भी कर लो ना ऐसा नहीं हो सकता कुछ क्यों अनंत कार्य परंपरा दोष प्रसंग अनंत कार्य परंपरा मानना सबसे सब बड़ा दोष है दोष की प्रसंग हो जाएगी अनंतकारी का अनुभाव माननी पड़ेगी तो से क्या होगा सुमेरु पहाड़ में कितने परमाणु और सरसों में कितने परमाणु तो बराबर ही बोलना पड़ेगा। ये भी अनंत से आरब्ध है सरसों और पहाड़ बराबर हो जाएगा क्या इसके अवय अवय, अवय, अवय अन हो जाएगा ना अनुमान उसके भी अवयव करके अनंत अनुमान कर लो आप अनंत तुरानता नहीं दोनों में यह तथा च विशेष न मेरु सरस्य परिमाणस मान लो गे फिर भी नहीं मान लेंगे परमाणु का भी कानू काणु का डानु डानू का पाणु पाणु का भानु ऐसे नाम रखते जाओ ना मैं उसका भी कारण उसका भी कारण देखे जाओ ऐसे कहोगे तो अनंत द्रव्य आरबत्व रूप दोष आ जाएगा और उसे क्या हो जाएगा विशेष होने से अनंत आरब्धत्व रूपी समानता को लेकर के मेरु और सरसों दोनों में तुल्य परिमाणु दोष आ जाएगा तस्माज इसलिए परमाणु को अनार्ध एवं परमाणु हो परमाणु को अनार ही मानना चाहिए एक तो युक्ति यह है परमाणु का भी कारण न मानने के पीछे की युक्ति है अनंत अनुमान कर लोगे तो अनंत अवयव सादृशता आ जाएगी तो मेरु सरसों बराबर हो जाएगा यह आपत्ति है और दूसरी व्यवस्था यह है कि हमारे जुणुक दो परमाणु से बना है एक परमाणु में एकत्व है दो परमाणु में द्वित्व आया द्वित विशिष्ट दो परमाणु का संयोग से जुड़ुख बना है ना इसे परमाणु का सूक्ष्म तम वस्तु था वो थोड़ा स्थूल हो गया दो द्वित संख्या से और दो से फिर तीन जुड़ुक जोड़ा संख्या की वजह से क्या हुआ महत् परिमाणु बन गया वो हो गया स्थूल स्थूल हो गया और वो स्थूल फिर और आगे बढ़ते जाएगा सूक्ष्मतम था वो परमाणु सूक्ष्म तर हो गया फिर सूक्ष्म बन गया सूक्ष्म से फिर क्या होगा चतुषर्णु बनाना चतुर्णु स्थूल हो गया फिर स्थूल तर स्थूलतम ऐसा व्यवस्था यह व्यवस्था तो परमाणु आरभ्युणुक जो है दो परमाणु से आरंभ होता है क्यों एक परमाणु से दुणुक्य नहीं बनेगा उल्टा खोबड़ी पूछ सकता है ना है एक परमाणु से जुड़क बना लो एक से अनारंभ तत्व एक में आरंभ तत्व नहीं रहेगा एक में किसी भी चीज का आरंभ तो आ ही नहीं सकता है <coughs> ना एक में वो रहेगा तो किसी चीज को आरंभक होता नहीं एक तो में आरंभकत्व है नहीं लेकिन वेदांत में पहुंच गया एक से कभी कोई कार्य हो ही नहीं सकता ने ध्यान को मान लिया किसी कुछ मान रहा है कुछ मान रहा है यह भी अनेक परमाणु मान लिया और एक ईश्वर बैठा है जो परमाणु को जोड़ने वाला ऐसे मानेगी ना कार्य जगत उत्तर नहीं वेदांत जिसको कार्य जगत मानना है उसके लिए हम भी एक माया मानते हैं ये उन्होंने माया नाम भी बुढ़िया पकड़ा दिया लो भाई खेलो और इसके साथ सारा जगत बना इस। कर। नहीं। आप भी अकेले रहते क्या कर पाते है? कुछ नहीं तभी अब क्या करते हैं शारी करते हैं तभी तो पैदा होते नंबर लग जाते तो फैक्ट्री चलो तो तो टिको गुँ ना? टिक ना टेक टेक सारे आनंद मिल रहा है कहा जाएंगे समझ रहे कारण है कारण है तो है क्या करना है हमें कहा है अपनी मौज क्यूँ बिगाड़ेंगे हम लोग यही तो कर रहे हैं सारी दुनिया ही कर रही है अरे बाप क्या देखो अरे बाप है तो है क्या करना है बाप को बुढ़ा है क्या न पड़ो हम मौज में रहेंगे अब बेटा बहु अपने अलग बाप मर रहा पानी पीने देने वाला कारण को कौन पूछता है जब अपने माँ बाप को नहीं पूछ रहा है, है तो मूल कारण तो कौन देखेगा अपने कारण को नहीं देख रहे यही व्यवहार का इसलिए ये सब शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है समझ में भी आ जाता है नहीं उतरता थोड़ी है हजम नहीं होता है या तो उल्टी होता है तो दस्त हो जाता है बहुत कम लोग आते हैं ना कोई कोई होता है वो विरला कोई होता है उसको कहां ढूंढे बहुत होता है, है? ठीक तो ढूंढो परमाणु हैल्पनाया परमाणा और तीन परमाणुओं से धुणुक बनेगा ऐसा मानने में आवश्यकता ना अप्रामाणिक हो जाएगा दो जुड़ने से कुछ कार्य जब बन सकती है तीन परमाणु जुड़ के दुणुक बनता है मानना अब प्रामाणिक हो जाएगा तो ये प्रमाण आप और तृणुक को फिर दो दृणुक से तृणुक मान लो ना फिर जैसे दो परमाणु से एक दुणुक बना है ना जैसे दो दृणुक से त्रष्णु बनते इस तो नहीं मानते हो क्योंकि दो दृणुक का मतलब क्या चार परमाणु है ना उसमें बहुत तो है ही इस तुण बन जाएगा मान लो नहीं संख्या में मुख्य अवयगत संख्या नहीं अवयवी में दो है जित रहेगा तो उसे बहुत तो नहीं आया फिर भी महत परिमाण बनेगा नहीं समस्या हो जाए जैसे दो परमाणु से एक गुणक बना तो उसे महत परिमाण नहीं आया तो सर दो दुणुक से एक त्रसरेणु मानोगे तो उसे भी महत परिमाण आएगा ये नहीं स्थूलता नहीं आएगी फिर इसलिए त्रसरेणों या तृणुक बनाने के लिए हमें तीन त्रिणुक मानना पड़ेगा बहुत लानी पड़ेगी बहुत तो आने पर महत हो जाएगा स्थूलता आ जाएगी कोई करे तृणुकन तो श्री फिर दृण आरभ एक अनारंभग एक से तृष्ण बन नहीं सकता पहले जवाब दे चुका हूं एक से भी कोई कार्य पैदा नहीं होता और द्वाभ्याम आरंभ दो दुणुक से हम तृणुक मानने लगे तो कार्य गुण महत्व अनुपति प्रसंग कार्य में जो गुण था का कौन सा महत्व परिमाण वो नहीं हो पाएगा कार्य गुण महत्व अनुपति प्रसंग कार्य ही महत्व कारण महत्वाद्वा कारण बहुत भगवती कार्य में महत्व परिमाण कैसे आ सकता है दो ही तरीका है या तो कारण में पहले से महत्व परिमाण ना? तंतु महत्व परिणाम वाला तो महत्व परिमाण बन जाएगा और यहां दिमाण तो वाला नहीं है ना इसलिए यहां क्या करना पड़ेगा कारण बहुत आएगा या दूसरे पक्ष घटेगा कारण बहुत से ही महत्व परिमाण आएगा और बहुत कैसे आएगा जब तक तृत्व तो संख्या ना हो तो बहुत आ सकता बहुत बहुवचन व्याकरण कार ने तीन से आरंभ करके बहुवचन कहा है बहुत माना है इसलिए बहुत तात्पर्य कम से कम तीन अत तीन दुणुक जब तक नहीं होगा उनके मिलकर के त्रिषण जब तक नहीं बनेगा तब तक महत्माण त्रिषेण में तृणुक में नहीं आ सकता तथा प्रथम असंभव प्रथम बने एक द्रणुक से मानना वो असंभव दोष दोषग्रस्त है चरम में वेतव्य प्रथम कारण महत्व को ले रहे हैं कारण महत्व जो भी जो प्रथम पक्ष है वो असंभव है कारणगत महत्व परिमाण से कार्य में महत्व परिमाण आएगा यह बात हो नहीं सकता रही दूसरा चरममने कारणभूत्णगत दो पक्ष है ना कारण महत्वाद और कारण बहुत नहीं ग्यारह ग्यार नहीं बारह तब क्या होगा कर दिए तो हो रहा था क्या वो बोलते हैं नीलामी नीलाम होता है एक सौ एक बार बोलते ना एक सौ दो बार कोई हाथ उठाना पड़ता है हम बोलेंगे और आगे थोड़ी दो रुपए बढ़ा के सब्जी आदमी वैसे बोली होती है जानतिम रुक गया वो रुक गया एक आदमी थोड़ा नशा पिया हुआ कुछ शहता उन्होंने देख लिया कि ये तो नशा पिया हुआ है ठीक है ठीक है हमारे खिलाड़ी है वो उसके हाथ में रसीद बांध दी रसी बांध से ऊपर से उठा लिया उनके से और पीछे बैठ गए और जब तीन बार बोलता है ना तो उठा तो खेते हाथ अब उठ गया हाथ उठ गया तो हाँ समझता है फिर अब बोली बढ़ बोली बढ़ गई गई बोली तो सौ डॉलर था तो डेढ़ सौ डॉलर एक बार डेढ़ सौ डॉलर दो बार तीन बार बोली उठ जाता तो हाँ भाई डेढ़ सौ दिन को तैयार हो <laughs> फिर पौने दो तो सौ फिर दो तो बार तीन बार फिर बार, तीन बार उठा दिया ऐसा करते करते करते हजार डॉलर हो गया दो रुपया का चीज हजार रुपया में बिकरा ऐसे सिनेमा में मजाक दिखाया मैंने कोई आम तो है नहीं चार से होगा कि पांच से होगा कि छह से होगा यह लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है जब तीन से काम चल सकता है चार पांच छह सात दस आदि माने क्या लिखते अप्रामाणिक हो जाता है वही कर चतुर आदि कल्पनायाम प्रमाणम नचास्ती त्रिव्रेव महात्पत्ति जब तीन के द्वारा तुरे मात आरंभ हो सकता है तो में क्या जरूरत पड़ी कोई आवश्यकता नहीं इसलिए हम बता देना सूत्र को मीमाश सूत्र बनाए ना प्रथम नियमित कालस न कितने कपूत्र करें कपिन जलान है बहुत कहां से होता है तीन से मैंने प्रथम नियमित तीन आदि संख्याओं में जो पहला संख्या है उसी में आप निश्चय कर बैठ जाए जब तक कोई कारण न हो ये कोई विशेष विधि आ गया संख्या बढ़ा के बोल रहे हैं फिर उस संख्या के अनुसार जाएंगे जैसे में क्या गया? जैसे हम तीन में नहीं रुकेंगे अब सत्र में रुकेंगे तो वो व्यवस्था यहाँ स्वीकार करते हुए यहाँ व्याकरण के आधार प्रयोग भी कर दिए यहाँ तीन से ही महत्व आरंभ हो जाएगा अति तीन में हम विन करेंगे